साधु वेशधारी को साधु आप आपते बोलते हैं साधु वेश कहते हैं साधु वेश वाले ठीक है उसको ऐसा सो, सोच लेते हैं ठीक है साधु वेश वालों को हम ऐसा देखते हैं देख वही साधु वेश नहीं लगाए भाई हम वहां काशी में जो बैठे रहते हैं विश्वनाथ जी के पास बहुत सारे कैसा दाई भगवान का कृपा है नहीं ना विश्वनाथ जी का कृपा है ऐसा कुछ कहते हैं। तो दो पैसा देने से उससे तृप्त रहते हैं वो अपने ढंग से काम करते हैं ये सब चीजें हम देखा हुआ बात है तो भाषा और आनंद आनंद यदि जीवन में होता है वो परंपरा में प्रमाणित होता है क्या प्रमाणित होता है भाई समाधान के रूप में पहले प्रमाणित होता है हमारा कार्य व्यवहार में समाधान आता है वो आपको भी मूल्यांकित करने में आता है मुझको भी मूल्यांकित करने में आता है दोनों में त्रुटि होती है यदि समाधान आता है उसका आगे की मुद्दा यह है हम समृद्धिपूर्वक जीने योग्य हो जाते हैं ये दूसरा प्रमाण है दूसरा माइल है ये इससे इस, इस चिन्ह को छोड़कर के अपन भागना चाहेंगे वो बनेगा नहीं तो पहले समाधान समझदार होने का पहला प्रमाण समाधान है उसके बाद दूसरा मुद्दा यह कदम में है समृद्धि तीसरा मुद्दा में वर्तमान में विश्वास वर्तमान में विश्वास विश्वास करना ही हम अभयशील होने का प्रमाण है वर्तमान में विश्वास हो गए तो हम भयभीत कई कहले हैं भाई कह जैसा हम आप बैठे हैं हम हमको इस क्षण के प्रति खूब विश्वास कौन कट्टा बंदूक लेकर के बैठे थे हो ठीक है न इस इस क्षण में आप हमको सबको विश्वास है हमारे पर कोई खतरा नहीं है कोई भी जोखिम नहीं कोई परेशानी नहीं है कोई आपदा नहीं है ये इसी बात का द्योतक है ये वर्तमान में विश्वास को रखे रहना ये अपने आप में समझदारी का एक वैभव है सिद्धि है चमत्कार है या वैभव है कुछ भी आप कह सकते चौथा वैभव यही है हम सहस्तित्व में सदा सदा प्रमाणित होते हैं साथ साथ में जीकर हम खुशहाली मनाते हैं ये बात है एक बार प्रमाण शब्द को भी थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए बार बार आप प्रमाणित प्रमाणित ऐसा प्रमाणित हो आपका, आपका क्या विषय है यही अर्थ है ये चारों चीज गवाहित हो जाए यही प्रमाण है हम जीने का प्रमाण यही है ये चारों चीज को हम गवाहित करते हैं समृद्धि हाँ, समाधान समाधा। एक ये ये हो गया पूरा का पूरा मसाला ये हुई किसका आवश्यकता है ये पूरे के पूरा मानव का अपेक्षा है ये। एक हुआ समझदारी का एक प्रमाण दूसरे वर्षा जीवन से जुड़ी हुई समाधा, अभय भी माने वर्तमान में विश्वास भी जीवन से जुड़ी हुई है ठीक है सहअस्तित्व को सहअस्तित्व में जाना खुशहाली मनाना ये भी जीवन से जुड़ी हुई है और शरीर से जुड़ी हुई क्या चीज हो गई केवल समृद्धि हुई शरीर के लिए समृद्धि चाहिए जीवन के लिए तीनों चीज चाहिए इस प्रकार से क्या हुआ जो जीवन की तीन पैर शरीर का एक पैर मिलकर के मानव का चार पैर क्या हो रहे क्या हो गए जुगाड़ क्या हो गया जीवन का तीनों वैभव सीधा सीधा और शरीर के लिए एक वैभव मिलकर के चारों वैभव के साथ मानव परंपरा सुखी रहता है यहाँ है। क्या जागृत क्या प्रमाणित होने का फल है समझदारी प्रमाणित होने का फल है इसमें आप हम सहमत हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं ये सोचने की मुद्दा है ठीक हो गए यदि इससे हम सहमत होते हैं तब अपन एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं अंतर्मुखी बहिर्मुखी का प्रमाण व्यवहार में ही है और और कहीं प्रमाण नहीं है यदि मान लें अंतर्मुखी जितने भी प्रयास है वो सामाजिक कारण हो गया यह मानवीकरण हो गया यदि हम इसको ऐसा सोच लें कि नहीं भाई अंतर्मुखिया अंतर्मुखी ही रहेगा बहेर मुखी बुघेर मुखी ही रहेगा बहेर मुखी काम जो है ना पापी चंडाल ये सब भाई हैं और अंतर्मुखी कार्यक्रम जो है ना विशेष हई है सीधी चमत्कार सब भाई। यदि ऐसा सोचेंगे ये मानव परंपरा का छाती का पीपल होके ही रहेगा ये हमारा मंतव्य है इसमें हम ना तो परिवार को पहचान पाएंगे ना समाज को पहचान पाएंगे ना व्यवस्था को पहचान पाएंगे ये डिवियेशन्स है यदि इसको एक जगह में लाकर सार्थकता बनाना है ये हमारा जो जिम्मेवारी है आज वर्तमान के बुद्धिमानों का बुद्धिजीवियों का इन दोनों को एक जगह में देखने की तौर तरीका इसकी आवश्यकता इसका प्रयोजन इन तीनों दिशा में हम प्रमाणित होने की आवश्यकता है इन तीनों जगह में यदि हम टिक पाते हैं तो वर्तमान के लिए हम उपयोगी हुए नहीं तो इस वर्तमान के लिए हम उपयोगी नहीं है आप ये मानिए तो इसमें उदारता की आवश्यकता अभी तक के इतिहास के अनुसार अंतर्मुखी विधि से क्या क्या घटित हो बहिर मुखी विधि से क्या क्या घटित हो इन दोनों को अवलोकन आवल कर, करने की बात बहिर्मुखी प्रयास से विज्ञान अपने चरमोत्कर्ष में आया अधिक को बर्बाद करने की जगह में आ गया मैंने संपूर्ण संकट से अपन घेर गया इसमें तो संकट जो है ना एक मुट्ठ में एक मुस्त में सबके ऊपर एक सा है बाबा इसको इस वक्तव्य देखो और संतुलित करके बोलेंगे बताइए आप विज्ञान जो है हाँ, तो बहुत सारी भौतिक शक्तियों को आदमी के हाथ में ला दे दिया हाँ। और आदमी समझदार नहीं था इसलिए दुरुपयोग करने के क्रम में अपने आत्मविनाश तक पहुंचा पहुँचा होता तो ज्ञान ने भी विनाश किया ऐसा कहने के बजाय ज्ञान तो भाई तो जो जो उसको समझ में आया बहुत बढ़िया तो ये, ये बहुत बड़ी तो ये नासमझने वाला जिसका हमने ऐसा यूज किया हाँ, ठीक है ये भी एक सज्जनता की बात है विज्ञानी कौन थे विज्ञानी अभी तक जितने भी हुए हैं वो सब भ्रमित थे और भ्रमित होने के कारण जो भी किया और जो भी उनसे आया वो अंततः विनाशकारी ही सिद्ध हुआ ऐसा आखिर आखिर हाँ। विनाश तक पहुंचाने में किसकी भूमिका रही आदमी की भूमिका रही वही वही आदमी की भूमिका क्यों रही क्योंकि बेचारा समझदार नहीं था या अपने को नियंत्रित नहीं कर पाया स्वार्थ के लिए ठीक है चाहे वो राजा हो चाहे वो कोई बड़ा आदमी हो अपने स्वार्थ के लिए तो सब हाँ बहस बस बेस बस यहाँ से ठीक हो जाता है यहाँ से ये ठीक हो जाता है दूसरे और क्या है विज्ञान इसीलिए हम नाम दिया परंपरा क्या है तो विज्ञानी ही किए हैं मेरे अनुसार भी आप भी वही कहना चाहते है बाबा भाई आप, आप भी वही कहना चाह रहे हैं हम समझता हूँ अपन एक मत है इसमें क्या है विज्ञान परंपरा ये कहता है आदमी को मानता नहीं है विज्ञानिक विज्ञानी को विज्ञानी को काउंट नहीं करता है विज्ञान को काउंट करता है काउंट करने वाला आदमी है ठीक है।, है ऐसा बनी हुई है तो मैंने विरोधा भाषा ये मूल में मूल में खैर वो तो परम्परा के रूप में आई है विज्ञान एक आता विज्ञान एक आता ऐसा कहते हैं वो विज्ञानी ऐसा कहते हैं ऐसा नहीं कहते हैं क्योंकि बोलता विज्ञानी विज्ञानी ऐसा बनी हुई है उसी आधार पर हम ऐसा भाषा प्रयोग कर दिया आपका ऊर्जा काफी संतुलित हो सकता है ठीक बात कर रहे हैं आप ठीक है तो इस, इस जगह में हम माने की बात बहिर्मुखी विधि से ये बहिर्मुखी विधि की क्लेश बढ़ा की घटा पूछा जाए तो क्या निकलता है क्लेश का संभावना बढ़ी या घटी पूछा जाए तो क्या निकलेगा आदमी के मन में बढ़ी हो यह निकलता है मैंने जब सारा मनुष्य ही नाश होने की जगह में ला दिया क्लेश का संभावना बढ़ी की घटी सोचने की बात विज्ञान की वजह से सुविधाएं बढ़ी है बाबा हाँ ये विनाश की संभावना बढ़ी है जबरदस्त अभी इसके बारे में तो अपन एक पहले एक बार हो और, चुकी है और बहुत सारा पर्यावरण ये वो सब मामलों को लेंगे ना तो बहुत भयावह है।, है ना भयावह ये समस्याएं बड़ी इस खाते में हम आते हैं तो अंतर्मुखी विधि से समाधान क्या हुआ समाधान के लिए हम सारा अंतर्मुखी विधि को अपनाये तो उसमें समाधान मानव जाति के लिए कहाँ से आके पहुंचे वो भी पहचानने की आवश्यकता उसमें जाते हैं तो उसमें ये कहते हैं आप स्वयं अंतर्मुखी होके देखो हमको तो यही बताए थे समाधि आपको हुआ क्या हुआ नहीं हुआ उसको पूछने का तुम्हारा अधिकार नहीं है तुम स्वयं समाधि में जाकर के देखो कैसा हमको बताएंगे ये आज भी बोलेंगे ये हो तो होगा तो तो तर्कियों से आके ऐसा बोलना पड़ेगा उनको ठीक है और तो जो घायल जो हुए ना आप, तो आप, तो थीक आप थीक बोलेंगे आपके साथ बढ़ कोई तर्क तंग आके क्या लग जा भैया तो खुद ही देख ऐसा आप ठीक करेंगे उसको मानेगा नहीं अरे तुम देखे हो क्या मैं जानता नहीं हूँ उसमें मानता नहीं आप कैसे बोले ठीक बात है ये भी हुआ होगा ये ठीक है गुड कैसे भी हो किन्तु अंतर्मुखी जो वैभव है कोई चीज संपदा होगा वो मानव कुल के मानव कुल के परंपरा में कहीं उतरा नहीं यदि वैभव होगा वैभव नहीं होगा तो बात है तो हम तो इसको कहने के लिए हम तैयार नहीं हो अंतर्मुखी विधि से किसी को कोई वैभव का एहसास नहीं हुआ ऐसा हम कहने को तैयार नहीं है किंतु जो कुछ भी एहसास हुआ होगा वो मानव परंपरा कुछ हुआ नहीं है इस बात के लिए हम गवाही दे सकता हैं प्रवाहित नहीं हुआ हो प्रवाहित नहीं हो तो इस ये यहां आकर के हम ठेरे तो क्या परंपरा को अंतर्मुखी उधि से अपना व्यक्ति व्यक्ति केन्द्रित स्वरूप में छोड़ करके क्या परिवार समाज मैंने सार्वभम व्यवस्था ऐसे जगह की कल्पना में जा सकता है ठीक है ना कर ऐतिहासिक मोड़ वाला बिंदु बनता हाँ, है यही यहीं से बनता तो यदि यदि हाँ उसको प्रमाण प्रस्तुत होना चाहिए यदि नहीं पुनर्विचार करना चाहिए ऐसा मेरा प्रार्थना की मतलब है ठीक है यदि पुनर्विचार करने की यदि बात आती है यही आता है हम प्रमाणित होना बहुत निहायत आवश्यक है निहायत आवश्यक है प्रमाण बिंदु जो है ना व्यवहार में ही है व्यवहार परस्पर मानव के साथ ही है और नई नैसर्गिकता के साथ ही है पर्यावरण के साथ है और मानव के साथ ही हमारा संबंध है इसी संबंधों में हम प्रमाणों को प्रस्तुत करना है किस प्रमाणों को समझदारी का प्रमाणों को ये तो माना गया कि जो अंतर्मुखी आदमी समझदार है ही है। ये तो मानी हुई बात है माने आप भले ना मानो अंतर्मुखी जो है आदमी वो भले ना माने किंतु लोग तो मान के ही बैठे हैं। ये बहुत हम समझता हूँ बहुत प्राचीन काल से ये परंपरा रही है ऐसे मानना ये तो उसका गवाही मैं ही हूँ उसमें हमको कोई शंका नहीं तब जो समझदारी का यदि सर्वोपरि समझदार आदमी यही है हम लोग अंगुली न्यास करते रहे वो आदमी है तो व्यवहार कुछ होना है हम आपको एक बार बताया ब्राह्मण महर्षि जैसा आदमी हम उस समय में बचपन था तो वहाँ के सारे बुजुर्ग परिपक्व आदमी सभी लोग कहते हैं ये ब्रह्मज्ञानी ज्ञानी है हम भी जाकर के उनसे मिला हूँ उसके बाद उसके बाद हम यही आशा रखे थे उनको हम जैसा हमारा रवैया है उस ढंग से उनके साथ पेशाया नहीं हम वो लोगों के सहमति जैसा था वैसा उनके साथ पेशाया उसके बाद हम ये सोचते रहे इनसे कोई न कोई चीज मानव के लिए संगत विधि निकलेगा अंत क्या किया हो आयाम एक किताब लिखा है वो मरने के बाद छपा हुआ ठीक है तो सन बावन में उनका शरीर शांत हो गए ठीक है उस उसके बाद वो किताब छपा हुआ है वो किताब को संयोग से हम अमरखंड में देखा वो जो पूर्णांज तीर्थ हमकू ला करके दिखाया उसको देखने पर वो वे जो वेदांत है अपना वेदांत शास्त्र दर्शन उसी को वह समर्थन करते हैं इस ढंग से बात मत वो तो पहले से वे दान दर्शन रखे हुए उसके साथ सिरफोड़ी हम कर ही गए हैं तो आप समर्थन देके चले गए उसका प्रयोजन बताना ही पाए तो क्या होगा व्यवहार से छूता नहीं है अछूता रहे उससे ज्यादा हम आशा रखा हुआ आदमी हमारे मन में और कोई नहीं है वास्तविक में समाज को कुछ दे जाएगा ऐसा जो हम छानबीन करके सोचे थे वो एक ही आदमी वो भी नहीं दे पाया अब उसके बाद क्या किया जाए कहा जाएगा तो ये रिक्तता जो है मानव परंपरा से दूर होने की आवश्यकता ठीक हो गए इधर से कोई चीज मिलता ही नहीं है इधर में गुणात्मक परिवर्तन कैसा होगा जिस प्रकार की विन्यास से कार्य से मुद्रा से भंगिमा से स्थिति से हम ये सोचते हैं इनसे सभी कुछ मिल सकता है वहां से यदि कुछ भी नहीं मिलेगा उसका दूसरा भाषा से ये बहिर्मुखी कार्य सब क्लेश और द्वेष की काम है और अंतर्मुखी क्लेश द्वेष से मुक्त है ये ये कुल मिलाकर के बेसिक है तो यदि क्लेश द्वेष से मुक्त आदमी है वो व्यवहार में यदि प्रमाणित नहीं हो पाता तो भ्रम है कि वो ज्ञान में उसको कैसे, दा, कैसे, दा, कैसे दा। क्या होगा ये जब आदमी को देने के लिए कोई धने नहीं पैदा होगा कब तक के अंतर्मुखी को अगोरा जाए ये तो मान लिया ये तो अपराध करवे करेंगे प्रमाणित होने के क्रम में बाबू जी बहिर्मुखी होते हैं अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों साथ साथ ही बने रहते हैं सर क्या अभी अभी का जो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों अलग अलग चीजें हैं मैंने प्रेरित लाभ में जीना मैंने बहिर्मुखी और अंतर्मुखी होना मैंने कुछ अनुसार ज्ञान और मोक्ष है ज्ञान को समझ को प्रमाणित होना चीन के लिए बहिर्मुखी होना हाँ। वो अंतर्मुखी उसमें साथ साथ चलता ही है, हाँ। है। ये अंतर्मुखी में यदि ये साक्षात्कार हो जाता है बोध हो जाता है अनुभव हो जाता है प्रमाणित हो जाता है क्या चीज मोक्ष उसको व्यवहार में प्रमाणित करिए ये आते हैं उसके लिए आवाज है की व्यवहार से मोक्ष से कोई लेन नहीं ऐसा निकलता है। शास्त्रों के अनुसार शास्त्रों के अनुसार ऐसा निकलता है। <coughs> उसके लिए तो तो उसका एहसास है था क्या कि व्यवहार के क्रम में जो रूटीन वर्क जो चलते थे दैनिक कार्यकला जिसमें आदमी डूब के अपनी पूरी जिंदगी को सुहा करता था तो उसकी तुलना में उस व्यवहार के तुलना में अंतर्मुख होकर किसी बड़े सत्य को समाधान को सुख शांति को खोज देना यह ज्यादा महत्वपूर्ण है इस आशय से उन्होंने कहा कि व्यवहार छोड़ता है छुटने लोग दो, दो। तो ये चीज ज्यादा जरूरी है ऐसा जोर देने के क्रम में कहा कि दोनों का कोई संबंध ही नहीं जैसा प्रस्तुत करते हैं वो सही है कि ये जैसा ठीक है ये आप जो कह रहे हो सज्जनता की भाषा ये ये जो आप कह रहे हो शास्त्र में लिखा हुआ है आत्मार्थम सकलम तेजी ये लिखा हुआ है परिवार को त्याग देव गांव को त्याग देव, देव देश को त्याग देव ये सब को सब को चलते कर, चलते करते श्रेयार्थम आत्मार्थम सकलम सब को त्याग देव कर दिया प्रमाणित कर देव ये कहीं भी शास्त्र में लिखा नहीं वो क्यों शास्त्रीय प्रमाण है ये त्याग दिया हो गया खत्म हो गया। ऐसा उसका आवाज होता है अभी शास्त्र का आवाज घटना का गति इसको दोनों को मिलाने से ऐसा आवाज बनना ऐसा नहीं बनता और एक बार ट्राई करो तो देखिए एक मिनट उसने क्या पूरा डिस्टिंग किया है बाबा जैसा शास्त्रों का सार लेके तुलसीदास जी ने रामायण को रखा तो एक आदमी जो घर छोड़ता है जान के लिए एक आदमी जो साधना करता है भी प्रक्रिया में है एक आदमी जो ज्ञान उपलब्ध हो जाता है एक आदमी जो ज्ञान को उपलब्ध होने के बाद उसको अभ्यत करता है ऐसा उसका कैटेगराइजेशन है तो किया है। ज्ञान ज्ञान व्यवहार में प्रमाणित होगा कि नहीं है पहली बात ही है होगा तो वो कहाँ है उसको पकड़ा जाए अभी वो ही पल्स है और कोई नहीं ठीक है अभी की बात को कंटिन्यू करिए तो छोड़ दीजिए अपेक्षा तो यही है सही है जो आप कह रहे हो वही अपेक्षा मेरा भी सोचना है सर वो अपेक्षा पूरा नहीं हुआ अब क्या किया जाए अभी की बात है किसी को पूरा जोर देते ठीक है ना अच्छा अब क्या अब क्या हुई हम हमारे आ, जैसा 25-30 वर्ष होते तक नंतर्मुखी वालों से ना तो हम व्यवहार तक छूने का कोई चीज मिला बहिर्मुखी होने वालों से अंतर्मुखी को छूने का कोई चीज मिला नहीं अब क्या अक्टर यह हमारा दम घुटने की कारण रहा हाँ, ठीक है हमारा जो व्यक्तिगत रूप में मेरा दम घुटने का कार्यक्रम ही रहा तो उस समय बाबा जब आपके दिमाग में बात आई ना हाँ। परंपरा में इसी तरह का प्रचलन में आ गया था वो कि भैया इसको अंदर मुखी और गयुर्मुखी का कोई लेन नहीं है। हाँ। पर एक दूसरे के प्रति घृणात्मक स्थिति तक आ गई थी घृणात्मक कहो की कट्टरपंथी कट्टरपंथी छूआछूत वो तो था तो इससे हमारा दम घुटा ये हमारा बाप दादा इतना जोरदार तप करने की बात भी ये बहिर्मुखी की छोर तक ये पहुंच पाना नहीं पाए तो बहिर्मुखी छोर वाले एक से एक दिग्गज दिलीप प्रभु एन तीन वो सब अंतर्मुखी तक पहुंच नहीं पाए अब कहा जाकर के मरे अब जो याज्ञवल वशिष्ठ विश्वामित्र इन लोगों का अध्ययन करने लगे अंत तो शाप देने में शप देने में या अनुग्रह करने में लग गए अब बाबा अभिषेक गति महादेव इस ढंग तो से हमें कथाओं की बात कर रहा तो वो कोई प्रमाण करके हम नहीं कह रहा कथा वो में ऐसा लिखा हुआ ऐसा भी लिखा है हाँ, ऐसा भी भी ऐसा लिखा है ठीक है वो इन इन सब कारणों से हमको एक झंझावाद परेशान किया वाक्य में भाई यही बात है अंतर्मुखी से बहिर्मुखी से कहीं मिलना ही नहीं है ये क्या ये एक दूसरे ही दुनिया हो गई ये एक दूसरे ही दुनिया हो गया ये कब तक चलेगा ठीक है कब तक आदमी कुर्बान होता रहेगा प्रयोजन विन प्रक्रिया में न बहिर्मुखी में कोई प्रयोजन नहीं निकलता समाधान नहीं मिलता अंतर्मुखी में कोई प्रयोजन नहीं निकलता समाधान नहीं मिलता अब क्या किया जाए इस पर हम तुले इसमें हमारा संकट गहराया ठीक है हमारा संकट गहराने से जो कुछ भी परिस्थितियां हमने बनाई थी वो सब को छोड़ छाड़ करके हम उसके ऊपर तुल गए जो कुछ भी होना था हो गया अभी की स्थिति में हमारा अनुसार समझदारी को यदि यदि हम अंतर्मुखी का उपज मान आ जाए ये व्यवहार तक छू जाएगी यहाँ हमारा प्रामाणिकता का समर्थन है वो अगला और शानदार अभी तक जो हुआ उससे अगला और उससे ज्यादा शान रख है ना? तो यदि सारा अंतरमुखी प्रयास को अभी तक जितने भी तप होम जग सब किए उसको सब को समझदारी की कैप्सुल में हम देख पाए पाते हैं समझदारी ही वास्तव में अंतरमुखी वैभव का स्वरूप है इसमें हम यदि आश्वस्त हो सकते हैं वो समझदारी व्यवहार में प्रमाणित हो सकते राइट एकदम ठीक है ठीक है अच्छा